महाभारत कर्ण पर्व एक विंशोध्याय कौरव पांडव दलों का भयंकर घमासान युद्ध हते किम घमास मुखुनोज एक बीर इन कर्ण इन द्रावित सु सुच धित्राट ने पूछा संजय जब युद्ध स्थल में अश्वस्थामा द्वारा पांडव डाले गए और मेरे पक्ष के अद्वितीवीर कर्ण ने जब शत्रु सैनिकों को मार भगाया उस समय अर्जुन ने क्या किया समाप्त महात्मना पांडु कुमार अर्जुन युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त कर चुके हैं वे विजय के प्रयत्न में लगे हुए बलवान वीर हैं भगवान शंकर ने उन्हें कृपा पूर्वक अनुग्रहित करते हुए यह कह दिया था कि तुम समस्त प्राणियों में प्रधान एवं अजय होगे। तस्मान भयम तीव्रम अमित धनंजयात सोत्थ तु संजय इसलिए उन शत्रुनाथक धनंजय से मुझे अत्यंत तीव्र एवं महान भय बना रहता है अतः संजय वहां कुंती कुमार अर्जुन ने जो कुछ किया हो वह मुझे बताओ संजय उच हते पांडेजुन कृष्ण त्वर ना बचो हितम पश्या अपया संजय ने कहा राजन पांडन के मारे जाने पर श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ अर्जुन से यह हित कर वचन कहा भार्थ मैं राजा युधिष्ठिर को नहीं देख रहा हूँ युद्ध स्थल से हटे हुए अन्य पांडव भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं तथा निवृत्त महतलनागा लौटे हुए पांडव योद्धाओं ने विशाल सेना में भगदन मचा दी थी परंतु अस्वस्थमा के संकल्प के अनुसार कर्ण ने संजयों का संहार कर डाला तथा सेना के हाथी, घोड़े, का भारी विनाश कर दिया। ंदन श्री कृष्ण ने क्रीड़धारी अर्जुन को यह सारी बातें बताई यह सुनकर तथा अपने भाई के ऊपर आए हुए इस घोर एवं महान भय को देखकर कर पांडुकुमार अर्जुन ने कहा ऋषि ऋषिकेश आप शीघ्र इन घोड़ों को बढ़ाइए तथा प्राजाधिकेश प्रतिना दारुणस पुनस्तत्र प्रादुराशी समागम तब भगवान ऋषिकेश जिसका सामना करने वाला दूसरा कोई योद्धा नहीं था उस रथ के द्वारा आगे बढ़े उस समय वहाँ पुनः बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था तथा पुनः भीमसेन पांडवा सूत पुत्र मुखावय कौरव तथा पांडव योद्धा पुनः निर्भय होकर एक दूसरे से भिड़ गए थे पांडव सैनिकों के प्रधान थे भीमसेन और हम लोगों का प्रधान था सूत पुत्र कर्ण तथा प्रवृत्ति भूज संग्राम चा चा उस समय कर्ण का पांडव सैनिकों के साथ जो पुनः संग्राम आरंभ हुआ था वह यमराज के राज्य की श्री वृद्धि करने वाला था धनुष परिघान सी पटिश तो मुसलाने मुसलानी ससत्कृष्टिष्टि परस्पान गुंतापाल महांकुशान पे तो परस्पर जान दोनों दलों के सैनिक एक दूसरों को मार डालने की इच्छा से धनुष बाढ़ परिख पट्टी तोमर मूसल भूसुंड शक्ति ऋष्टि फरसे गदा प्रास तिखे कुंत भिंदपाल और बड़े बड़े अंकुश लेकर शीघ्रता पूर्वक युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे अपने बाण से धनुष की प्रत्यंता की टंकार ध्वनि एवं रथ के पहियों के घर से आकाश अंतरिक्ष दिशा विदिशा तथा भूतल को शब्दा करते हुए त्रो पर चढ़ आए तेन शब्द न महता संक्राव वीरा वीरे महाोर कलहांतेश कलह के पार जाने की इच्छा रखने वाले उस सभी वीर उस महान शब्द से हर्ष एवं उत्साह में भर कर विपक्षी वीरों के साथ अत्यंत घोर संग्राम करने लगे जातलत्र धनु शब्द कुंजराण बृह्यता च चाहताम नृणामनादो महान भूमि प्रत्यंता हस्तत्राण और धनुष का शब्द चिग्घाड़ते हुए हाथियों की आवाज़ तथा दृणभूमि में गिरते हुए पैदल मनुष्यों के महान आरतनाद की तुमुल धनी वहाँ गूँजने लगी काल शब्द विविधान सूराणागर्जता श्रुआ त्रे सुबोच सैनिक सामने गर्जना करने वाले सूरवीरों के ताल ठोकने के विविध शब्द सुनकर कितने ही सैनिक वहां भय से थर्रा उठते थे कितने ही गिर पड़ते थे और कितने ही ग्लानि से भर जाते थे तेसाम बहुनाधी परण जोर जोर से गरजते तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए उन शत्रु सैनिकों में से बहुतों को वीर कर्ण अपने बाणों से मत डाला पंच पांच चार पंच चार उसने अपने बाणों द्वारा पान चाल वीरों में से पहले पांच फिर दस और फिर पांच रथियों को घोड़े थार्थी एवं ध्वजों सहित मार कर यम लोग पहुंचा दिया क्षा महावीर पाण्डू नाम कर्ण मीघ्रास्त्र मृत्य परिभप्रु समत तब सम्रांगण में पांडव दल के शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले महापराक्रमी प्रधान प्रधान योद्धाओं ने तुरंत आकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया ततः कर्ण द्विधस्े नाम सर्वृष जाके नाम में तदनंतर कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा से शत्रु सेना का मंथन करते हुए उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे यूथपति गजराज पक्षियों से भरे हुए कमलपूर्ण सरोवर में घुसकर उसे मथने लगता है मध्यम राधेो धनुतम विधुन्वान्य राधा पुत्र कर्ण क्रमश सेना के मध्य भाग में पहुंचकर अपने उत्तम धनुष को कम्पित करता हुआ पैने बाणों से शत्रुओं के सिर काट काट कर गिराने लगा सर्वर्माण संपतन भुवि दे विषेहुर्ण संस्पर्श उसमें देहधारियों के चमड़े और कवच कटकट कर भूतल पर गिर रहे थे शत्रुसैनिक कर्ण के द्वितीय बार का स्पर्श नहीं सहन कर पाते थे वर्म देहा सोमथनिधनुष प्रत्युत प्रच्युत प्रच्युत प्रत्य। प्रत्य। प्रत्य। प्रत्य। प्रत्य। प्रत्य। सरहि मौर्भ्याल कसिया जैसे घुड़सवार घोड़ों को कोड़े से पीटता है उसी प्रकार कर्ण धनुष से छूट कर कवच शरीर और प्राणों को मछ डालने वाले बाणों द्वारा शत्रु के हस्त त्राण पर भी प्रहार करने लगा पांडु संजय पंचाल सरगोचर मागत मण सिंह हो मृग गणा जैसे सिंह अपनी दृष्टि में पड़े हुए मृगों को वेग पूर्वक मसल डालता है उसी प्रकार कर्ण ने अपने बाणों की पहुंच के भीतर आए हुए पांडव संजय तथा पांचाल पांचाल को बड़े वेग से डाला। तथा द्रौपदी आमो चुना चिता कर्ण मू मवर तब पांचाल्रौपदी के पुत्र तथा नकुल सहदेव और सात की इन सब ने एक साथ आकर कर्ण पर आक्रमण किया चाल सु। उस समय जब कौरव पांचाल तथा पांडव योद्धा परिश्रम पूर्वक युद्ध में लगे हुए थे सभी सैनिक रणभूमि अपने प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर एक दूसरे को मारने लगे सुसन्द्धा कौचन शशिस्त्रण भूषण गदाशलश्चान्य पेरे महाबला सामभ्यंत भृत कालदंडोद्यत नर्दंत प्रबलगंत मरीच मे नरेश कमर से कवच बांधे तथा श्रीत्राण एवं आभूषण धारण किए हुए महाबली गरजते उछलते कूदते और एक दूसरे को ललकारते हुए कालदंड के समान गदा मूसल और परिघ उठाए परस्पर धावा बोल रहे थे तथोह जग्न पे तुश्चान्योन्यता वमन तो रुद्रम गात्री मस्तिष्क क्षण युधा तन्दर वे एक दूसरे का वध करने परस्पर चोट खाकर धराशायी होने तथा शरीर से रक्त बहाने लगे उनके मस्तिष्क नेत्र और आयुध नष्ट हो गए थे दंत रही वक्त रही तस्तु दंतपूर्ण कितने ही वीरों के शरीर अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त एवं प्राण शून्य होकर पड़े थे परंतु उनके खुले हुए मुख में जो रक्तरंज दांत थे उनके द्वारा वे फटे हुए अनार के फलों जैसे जान पड़ते थे और उस तरह के मुखो द्वार द्वारा वे जीवित से प्रतीत होते थे परस्वधाप्यवरे पटिशरथिभीथा शक्तभिर्भिंद्यपालखरप्राश तो मर ततक्षुष्षु दुश्चान्य विभुदुचेक्षिपुस्था संचकर्तु जघ्नु क्रुद्धारण महावीर महासागर के समान उस विशाल युद्धस्थल में परस्पर कुपित हुए अन्यन्या परशुपट्टि स्खर्ग शक्ति भिन्नपाल नखर प्रास्तथा तोम्रों द्वारा जता संभव एक दूसरे का छेदन भेदन विदारण क्षेपण कर्तन और हनन करने लगे पेतुरण्योन्निहिताब्यसौ रुद्रोक्षिता शरंतः सुरस रक्त प्राक्ता चंदना जैसे लाल चंदन के वृक्ष कट जाने पर का रस बहाने लगते हैं उसी प्रकार परस्पर के आघात से मारे गए योद्धा खून से लतपथ एवं प्राण सुन्य होकर युद्धभूम में पड़े थे और अपने अंगों से रक्त बहा रहे थे रथई रथा विन हता हस्त भे हस्त नास्त रथियों से रथी हाथियों से हाथी पैदल मनुष्यों से मनुष्य और घोड़ों से घोड़े मारे जाकर रणभूमि में सहस्त्रों की संख्या में पड़े थे ध्वजा हांस चत्राणी दीप हस्ता भुजा छ्र छना पे तुरमित ध्वज मस्तक छत्र हाथी की सूड तथा मनुष्यों की भुजाएं ये सब के सब छो भल्लों तथा अर्धचंद्रों द्वारा कटकर भूतल पर पड़े थे नराश नागान शरथान हयान मृदुरा हे अस्वरोहता सूरा छिन्न हस्ताचन सपाता का ध्वजा पेतुर्विशणा पर्वता घुड़सवारों ने कितने ही सुरवीरों को मार डाला और बड़े बड़े धनतार हाथियों की सूडे काट ली सूड़ कट जाने पर उन हाथियों ने युद्धस्थल में बहुत से मनुष्यों हाथियों रथों और घोड़ों को कुचल डाला फिर वे पताका और ध्वजों सहित टूटे फूटे पर्वतों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े पत्यभे समाप्लुत्य दुर्दांदना हताश्च हन्यमान पतिताश्चर्व पैदल वीरों द्वारा उछल उछल कर मारे गए और मारे जाते हुए कितने ही हाथी और रथ सवारों सहित सब और पड़े थे अश्वारोहा समासा जह त्वरिता पत्य भेरहता हम साध बेपत्य संघा चह निहताज एम कितने ही घुड़सवार भरी उतावली के साथ पैदल वीरों के पास जाकर उनके द्वारा मारे गए तथा झुंड के झुंड पैदल सैनिक भी घुड़सवारों की चोट से मारे जाकर युद्धस्थल में सदा के लिए सो गए थे मृदतामलाजह हतानाम बदनासन गात्राणी च महावी उस महासमर में मारे गए योद्धाओं के मुख और शरीर कुचले हुए कमलों और कुमलाई हुई मालाओं के समान श्रीहीन हो गए थे रूपान्यर्थ कांता दुर्दा स्वर्ण नाम नृप समुन्ना वस्त्राणी यजु दुर्दर्शताम पराम नरेश्वर हाथी घोड़े और मनुष्यों के अत्यंत सुंदर रूप भी वहां कीचड़ में चले हुए वस्त्रों के समान घिनौने हो गए थे उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था एते श्री महाभारते कर्ण कर्णपर्वणि संकुल युद्धे एकविंशो एक इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय इक्कीसवा अध्याय पूरा हुआ